जिज्ञासा आत्मा वा व इदमेकग्र आसीन नान्यत किंचन मिशत स इति लोकाणुसृजात्रेय उपनिषद इस श्रुति में आत्मा शब्द किस अर्थ में लिया जाएगा क्या आत्मा शब्द के कई अर्थ होते हैं समाधान ब्रह्मसूत्र में निर्णय दिया गया है कि जहाँ सविशेष को कहा जाता है उसका स्वरूप भी निर्विशेष होता है आत्मा शब्द का वाचार्थ सविशेष होता है और लक्षार्थ निर्विशेष होता है क्योंकि वह शब्द का वाच्य नहीं है इस श्रुति में आत्मा शब्द का अर्थ है जगत कारण अर्थात माया से विशिष्ट समविशेष ब्रह्म सविशेष ब्रह्म ईश्वर जहाँ भी शिष्ट के कर्ता रूप से आत्मा का वर्णन होता है वहाँ उसका अर्थ ईश्वर ही होता है परंतु उसका भी स्वरूप से विशिष्ट सविशेष ब्रह्म ईश्वर जहाँ भी सृष्टि के कर्ता रूप से आत्मा का वर्णन होता है उसका अर्थ ईश्वर ही होता है परंतु उसका भी स्वरूप निर्विशेष ही होता है इस श्रुति में भी निर्विशेष को ही लक्षित करना है श्रुति में सृष्टि का कथन सृष्टि के प्रतिपादन के लिए नहीं है अपितु तो सृष्टि का भ्रम दूर करने के लिए है अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते सृष्टि कभी हुई नहीं यह समझाने में एक बेवा द्वितीय ब्रह्म को समझाने में तात्पर्य है शास्त्रों में आत्मा शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है गीता में ही देखिए आत्मा शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है कहीं आत्मा शब्द का अर्थ शरीर किया गया है कहीं अंतकरण कहीं जीव कहीं ईश्वर तो कहीं ब्रह्म ऐसे स्थलों पर प्रकरण को देखकर शब्द का अर्थ लगाना पड़ता है जिज्ञासा वेदांत में बाध शब्द कई बार सुनते हैं इस शब्द का क्या तात्पर्य है समाधान कई बार मंद अंधकार में रस्सी ही आपको सर्प रूप से दिखती है वहाँ सर्प है नहीं परंतु रस्सी रूप अधिष्ठान में भ्रम से भाषित हो रहा है वही रस्सी में दो अंश मानते हैं एक तो इदम अंश जो अस्तित्व का बोध कराता है और दूसरा विशेष रज्जु अंश भ्रमकाल में इदम अंश तो आपको भाषित होता है पर जो विशेष रज्जु अंश है वह आवृत होकर सर्प रूप में भाषित होने लगता है उस सर्प का अधिष्ठान रज्जु ही है जब अधिष्ठान का ठीक ज्ञान हो जाएगा तो वह सर्प बाधित हो जाएगा अर्थात वह मिथ्या है ऐसी प्रतीति हो जाएगी वस्तु के मिथ्यात्व का निश्चय हो जाए यही उसका बाध है बाध दो प्रकार के होते हैं पहले तो अधिष्ठान का ज्ञान होने पर आरोपित वस्तु का भान ही नहीं होता जैसे सर्प का बाध होने पर वहाँ रस्सी ही दिखती है सर्प नहीं दिखता दूसरे में बाधित होने पर भी आरोपित वस्तु का भान बना रहता है इसका उदाहरण आकाश में नीलिमा का है जब आकाश का ठीक ज्ञान हो जाता है तो यह निश्चय होता है कि आकाश का रंग नीला नहीं है परंतु तब भी नीलिमा का भान होता रहता है पर उसे सत्य नहीं समझते इसी प्रकार कई स्थानों पर दिग्भ्रम होता है पूर्व को पश्चिम समझ लेते हैं बाद में जब बुद्धि से दिशा का ठीक निश्चय हो जाता है तब भी आँख से तो पहले के समान ही मालूम पड़ता रहता है परंतु उसमें सत्य बुद्धि नहीं रहती अत बाध का लक्षण ही है अधिष्ठान के सम्यक ज्ञान से आरोपित वस्तु का सत्यत्व निकल जाना जैसे स्वप्न काल में स्वप्न के पदार्थ सत्य मालूम होते हैं जागने के बाद उसकी स्मृति तो आती है पर आप जानते हैं कि जो दिखा वह सब माया थी